और लय में अब इन्हीं में भागवत जी के श्लोकों का गायन करें प्रकाश ऋषि सभा आश्चर्य समू करता हुआ एक संघ वहां पर आया नारद जी ने देखा तो आश्चर्य हुआ कि वही भक्ति वैराग्य जो जमुना जी के तट पर, पर, पर सोए पड़े थे वे वहां जाग गए कथा गंगा के तट पर शुरू हुई और वे ज्ञान वैराग्य वहां जागे न केवल जागे उनका बुढ़ापा दूर हो गया वे दोनों तरुण हो गए और अपनी मां युवती मां है तरुण पुत्र है उसके अब शोभ शोभा दे रही है बात तो मां युवती और पुत्र बूढ़े तो तो विपरीत बड़ा विचित्र लगता है अब मां युवती है और तो पुत्र तरुण हो गए गंगा आदि सकल तीर्थ पुष्करादि सकल तीर्थ शरीर धारण करके आए यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादि कम रजे जब भक्ति आई कहा कि बड़ा उपकार हुआ इस कथा के द्वारा मुझ पर आ, कली के द्वारा मैं प्रणष्ट हो गई थी आज आपने इस कथारस के द्वारा हमको पुनः पुष्ट किया है नवजीवन दिया है हम यहीं रहना चाहते हैं कहिए कहाँ रहे और वक्ता ने सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति महारानी स्वागत तुम्हारा आओ बिराजो बैठो कहाँ बोले कथा सुनने के लिए बैठे हुए हमारे सभी भक्तों के हृदय में बैठ जाओ इसलिए भक्ति सभी के हृदय में विराजमान हो गई और अकेली नहीं दोनों तरफ अपने ज्ञान बैठो बेटा ज्ञान वैराग्य और यूं अपने दोनों बच्चों को हगी करके ज्ञान वैराग्य के समेत भक्ति सभी के हृदय में बैठ गई और भक्ति के आते ही सबके हृदय निर्मल हो गए वैराग्य के चलते ही संसार से चिपके हुए थे मुक्त हो गए और ज्ञान के चलते उजियारा उजियारा उजियारा सब प्रकाशित और वो हृदय देखकर ठाकुर भी रह नहीं पाए और निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल भगवान भी अपने वैंकुंठ को अपने धाम को छोड़कर आविवेश स्वभक्ता नाम हृदया अपने भक्तों के निर्मल हृदय में भगवान ने भी प्रवेश वे भी आ गए यह कथा है जो ठाकुर को भी सातवें आसमान से नीचे उतार आपके हृदय में ले आती है भैया कथा में कृष्ण जन्म हो पर्याप्त नहीं ठाकुर को सातवें आसमान से उतार कर तुम्हारे हृदय में जो प्रकट कर दे तुम्हारे हृदय में भगवान का अवतार हो जाए कृष्ण जन्म हो जाए इसलिए कथा यह चमत्कार कथा करती देवर्षि नारद ने अपने नेत्रों से इस चमत्कार को देखा आश्चर्य हुआ सनत कुमारों ने बताया कोई कितना ही कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला महापापी क्यों न हो श्रीमद्भागवत के श्रवण से वह मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण लोक को प्राप्त कर लेता है यह समझाने के लिए एक इतिहास सुनाया है और उसमें आप जानते हैं वह कथा कि आत्मदेव ब्राह्मण था उसके धुंधुली नाम की पत्नी थी संतान कोई नहीं थी आत्महत्या के विचार से वन में जाता है एक संत मिलते हैं रोकते हैं उसको एक फल देते हैं कहते हैं ये तुम्हारी पत्नी को खिला देना पुत्र होगा आत्मदेव घर पर आता है पत्नी धुंदुली को देता है फल लेकिन धुंदुली खाती नहीं वह गाय को खिला देती है और बाद में अपनी बहन को जब पुत्र प्रसव हुआ तो वो बेटा ले लिया धन दे दिया बहन को और यह मैंने बेटा जना है कहकर के आत्मदेव को उसने छला गाय ने फल खा लिया था तो उसने भी पुत्र को जन्म दिया वो गोकर्ण कहलाया धुंधली का बेटा धुंधुकारी कहलाया धुंधु महादुष्ट था गोकर्ण महाज्ञानी महापवित्र थे धुंधुकारी व्यसनी व्यविचारी हुआ यज्ञो संस्कार किया था लेकिन जनेऊ तो कब उसने खो दिया पता भी नहीं न खाने योग्य खाता था न पीने योग्य पीता था स्नान शौच क्रियाहीन था व्यसन व्यविचार के लिए धन चाहिए पिता से धन मागने लगा पिता धन न देते तो ये पिता को मार कर छिन कर पिता से पैसा लात मार करके चला जाता जब बेटे की लात खाई तो आत्मदेव की समझ में बात आई कि मैंने ये बेटा मांगा अरे बेटा नहीं था तब मैं सुखी था ज्यादा लोग बेटे में पुत्र परिवार में सुख को ढूंढते हैं लेकिन कभी कभी वही उसके दुख के कारण बन जाते हैं स्वतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य हुआ है वे वन में जा करके हरि भजन करते भगवान को प्राप्त हुए हैं इस दुष्ट पुत्र से दुखी माता धुंधुली एक बार कुएं में गिर पड़ी आत्महत्या कर लिया उसने और गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए धुंधुकारी अब तो वेश्याओं को घर में ले आया एक बार राजा के महल में चोरी किया और धन ला करके वेश्याओं को दिया वेश्याओं ने सोचा अब ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसको कारागार में डाल देंगे और सारा धन हमसे छीन लेंगे इसने बहुत धन लाकर के हमको दिया है अब इसकी जरूरत नहीं है पांचों विषयों ने उसको जब वो सोया था तो उसको बांध लिया और फिर उसका गला दबा करके और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे ठूस करके उसको मार दिया ये पांच विषया कौन है बोले पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांचों विषयों को धुंधुकारी अविवेक का रूप है अविवेक पूर्वक इन पांच विषयों को भोगना यही व्य विचार है हमारे कान शब्द अवश्य सुने लेकिन सदगुरु से शब्द अवश्य सुने लेकिन भगवान की कथा का स्पर्श हम अवश्य करें लेकिन ठाकुर के चरणारविंद का या अपने गुरुदेव के चरण का स्पर्श हम उनकी आज्ञा लेकर के करें रूप जरूर हमारी नेत्रों के आगे हो लेकिन नंदनंदन नंद बाकी बिहारी श्री कृष्ण का उसी रूप में हमारी आंखें सदा लगी रहे बावरी सोजरी जाय अखियां जो सावरो छाड़ निहारती गोरो रस अवश्य लें हमारी जिहवा लेकिन भगवान को समर्पित नैवेद्य का और भगवान के नाम रूपी रस का पान करें जिह्वे बसवामृतमेत गोविंद दामोदर माधवे गंध जरूर हमारी नासिका ग्रहण करें लेकिन भगवान को समर्पित तुलसी दल की तुमने देखा भगवान के मंदिर में एक दिव्य सुगंध होती है बड़ी विशिष्ट बड़ी दिव्य सुगंध होती है या आलोक जी और सब लोग जा रहे हैं हमारे प्रतिवर्ष जब द्वार पाठ खुलता है बद्रीनाथ का तो मुझे बता रहे थे कि जब पट खुलता है और पहला जो दर्शन होता है तो इतनी दिव्य सुगंध होती है वो दो ढाई तीन घंटे की जो पूजा होती है हम वहीं बैठे रहते हैं बड़ी दिव्य सुगंध होती है ठाकुर के मंदिर की आपके घर में भी जहां मंदिर है तो उस कमरे की सुगंध साहब दूसरे कमरों से अलग ही होगी वहां जाते ही एक पवित्र भाव और आप मेंटेन करना उस तरह से भगवान का मंदिर उसकी पवित्रता को बिल्कुल मेंटेन करो शांति से वहां बैठकर अपना जप पाठ जो नित्य नियम है वो करो एक दिव्य सुगंध होगी एक दिव्य वातावरण वहां बैठते ही फिर चित्त शांत हो जाता है तो धुंधुकारी को मारा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ गोकर्ण महाराज को पता चला पितृगया में जाकर श्राद्ध किया नहीं सदगति हुई गोकर धुंधुकारी की उस प्रेत से पूछा कैसे तुम्हारी मुक्ति होए प्रेत ने कहा गया श्राद्ध शते नापी नमें मुक्ति भविष्यती सौ गया श्राद्ध किए जाएंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी तब गोकर्ण ने सूर्यनारायण से पूछा सौ गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति संभव नहीं उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है सूर्यनारायण ने बुद्धि को प्रकाशित किया बुद्धि को प्रेरित किया श्रीमद भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम गुरु उसकी मुक्ति होगी श्रीमद भागवत से गोकर्ण महाराज भागवत स्वयं कर रहे हैं ज्ञानी है पंडित है वह प्रेत धुंधु वायु रूपधारी आया है एक बांस देख लिया सात गांठों वाला था उसके अंदर उसने प्रवेश कर लिया एक एक दिन की कथा पूरी होती चली गई और एक एक गांठ बांस की टूटने लगी सात दिन की कथा पूरी हुई सात गांठ टूट गई बांस फट गया और अंदर से दिव्य देहधारी धुदुकारी बाहर आया ये जो आपकी वासना है ना वही बांस है और उसमें गांठें हैं गांठ माने बंधन शरीर में वासना एक बंधन परिवार में वासना ये दूसरा बंधन धन में वासना ये तीसरा बंधन कीर्ति में नाम प्रतिष्ठा में वासना ये चौथा बंधन अरे यहां तक कि पुस्तकों में वासना होती है कर्म में वासना होती है ये सब गांठें टूटने लगती हैं और अंत में वासना से रहित होकर के जीव भगवान को प्राप्त करता है गोकर्ण की कथा के द्वारा दुंदुकारी जैसा पापी जीव भी मुक्त हुआ और भगवान के पार्षद उसको विमान लेकर के आए और ले गए तो भैया भागवत की कथा ऐसी कोई कितना ही महापापी क्यों ना हो उसको पाप से मुक्त करती है न केवल पाप से मुक्त करती है श्रीकृष्ण लोक फलप्रद श्री कृष्ण लोक की प्राप्ति कराती है फिर विधि कथन किया गया है सुखदेव जी महाराज का वचनामृत है असार संसार में विषय व्यासंगी होकर अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद क्यों कर रहे हो एक आधे क्षण के लिए अमृत तुल्य अरे अमृत से भी अधिक इस सुख सुधा का पान करिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा परीक्षित साक्षी साक्षीय श्रवणगत मुक्तुक्ति कथने परीक्षित उसमें प्रमाण है व्यास जी के द्वारा रचित सुखदेव के द्वारा कथित और जिसको श्रवण करके सात ही दिन में मुक्त हो गए महाराज परीक्षित वह सात्वत संहिता श्रीमदभागवत तीन अध्यायों बारह स्कंधों 18,000 श्लोकों में हम उसका गायन श्रवण उसका आनंद ले रहे हैं आइए प्रवेश करें ओम श्री परमात्म नमः जन्माद्यन्वया जरदारे भिन्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदा आदि धामना सदा सत्य इस श्लोक के संकीर्तन के साथ भागवत जी में प्रवेश इस पर चिंतन करेंगे कल वाले कथा सत्र में आइए संध्या बेला हो गई है अब ठाकुर की आरती करें उसके पूर्व हमारे थके हुए मनपंछी को ठाकुर के चरणारविंद रूपी घरोंदे में स्थित करें वो वहां ही चैन पाएगा हरे ही शरणम शरणम शरणम We shall overcome. श्री द्वारिकाधीशोवर्धन श्री श्रीगिराज श्रीबाल श्री सदगुरुदेव Om Namah Parvati Pataye Bharaha Maha